करुणालय नमा भगवत् लोकशंक शंकर शंकरचार्य केशव वादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे न पुनः ईश्वर देहाय दक्षिणा मूर्त ना शांति शांति, शांति अथरो वेदिया प्रश्नोपनिषद इसमें हम लोग सुकेशा भारद्वाज जी का ष्ठ प्रश्न के ऊपर द्वितीय मंत्र में विचार चल रहा है पूर्व पक्ष ने कहा सुसुप्ति अवस्था में ज्ञान तो नहीं रहता इसलिए ज्ञान नित्य वेदांति लोग कैसे कहते हैं तो सिद्धांत उसके लिए विचार आरंभ किया टीका में हम लोग देख रहे थे प्रथम पैराग्राफ का ष्ठ पंक्ति में था सुसुप्त अवस्था में ज्ञान स्वरूप से नहीं रहता ये जो आप कहते हैं या ज्ञेय नहीं रहने से ज्ञान नहीं रहता ऐसे अनुमान से सिद्ध करना चाहते हैं अथवा सुषुप्त अवस्था में ज्ञान नहीं पता चलता है अर्थात ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता है इसलिए हम ज्ञान का अभाव कहते हैं अनुमान से सिद्ध करते हैं अथवा प्रत्यक्ष से सिद्ध करते हैं और अनुमान से सिद्ध करते हैं ज्ञेय तो विषय नहीं रहने से ज्ञय से व्यंग्य विषय नहीं रहने से ज्ञान नहीं रहता है यह कहते हैं अथवा विषय और ज्ञान दोनों एक ही है ज्ञेय ज्ञान एक ही है तो एक नहीं रहने से दूसरा नहीं रहेगा तो यह दो विकल्प किया अर्थात तो प्रथम कोटि में दो विकल्प हो गया उसमें जो प्रथम विकल्प था ज्ञय नहीं रहने से ज्ञान नहीं होता है सिद्धांती इसका निराकरण कर दिया देखिए व्यंग्य घट नहीं रहने पर भी व्यंजक आलोक रहता है इसलिए आलोक दृष्टांत दे करके सिद्धांति ने कह दिया व्यंग्य नहीं रहने से व्यंजक नहीं रहेगा इस प्रकार की तर्क नहीं दिया जा सकता है क्योंकि आलोक में उसका व्यविचार हुआ ऐसा कहने से विवाद हो रहा है विज्ञानवादी और वेदांतियों के बीच में तो वहाँ तटस्थ है मीमांस का कहता है विवाद होने के समय में दृष्टांत तो ऐसे दिया जाता है कि सभी पक्षों को जैसे वो दृष्टांत तो समझ में अर्थात सभी पक्षों के अनुसार वो दृष्टांत तो होना चाहिए अगर नहीं होता है तो फिर उसको कहना पड़ता है ये दृष्टान्त तो हम इनके लिए दिया ये दृष्टांत तो इनके लिए दिया तो मध्यस्थ तटस्थ जितने होंगे सभी के प्रति सभी का दर्शन के अनुसार दृष्टांत तो देना होता है अभी वहाँ तटस्थ मीमांस कहे उसको यह आलोक वाला दृष्टांत तो सिद्ध नहीं होता है तो वो कहता है देखिए मीमांसक का कहना है बात चल रहा था कि ज्ञेय नहीं रहने से ज्ञान नहीं होता है ऐसे अनुमान से सिद्ध करना है और आप दृष्टांत तो दे दिए आलोकों को व्यंग्य नहीं रहने से व्यंजक आलोक नहीं रहेगा ये प्रत्यक्ष से पता चलता है ना अनुमान करना पड़ता है प्रत्यक्ष तो अनुमान जहाँ आपको दृष्टान्त तो है और आप वहाँ दृष्टांत तो दे देते हैं प्रत्यक्ष विषय ये ठीक नहीं होगा तो ऐसे वो अर्थात अपना विरोध दिखाया से अभी उनके प्रति एक दृष्टांत तो देना है मीमांसकों के प्रति भी एक दृष्टांत देना है इसके लिए अभी पहले समझाते हैं कि मीमांसकों का ये ज्ञान का प्रक्रिया कैसे है अभी किस दर्शन में ज्ञान का प्रक्रिया कैसे होता है जैसे न्यायिक लोग होते हैं वो कहेंगे कि इदम पुष्पम न्यायिक लोग इस ज्ञान को क्या ज्ञान कहेंगे व्यवसाय ज्ञान और फिर कहेंगे कि ज्ञातम पुष्पम अथवा पुष्प ज्ञानवान अहम मया पुष्प ज्ञातम इस प्रकार के ज्ञान को लो नयायिक लोग क्या कहेंगे अनुव्यवसाय ज्ञान ये व्यवसाय ज्ञान यह मानस प्रत्यक्ष होता है होता है ये जो जैसे आत्मा में न्यायिक मत में सुख का उत्पत्ति हुई अथवा कोई द्वेष उत्पन्न हुआ कुछ भी उत्पन्न हुआ तो यह जो उत्पन्न हुआ, हुआ आत्मा में समवाय सम से फिर इसका ज्ञान भी उत्पन्न होगा ये जो आत्मा में सुख उत्पन्न हुआ इसका ज्ञान होगा किसके द्वारा आत्मा में सुखों का ज्ञान होगा नया के मत में मन के द्वारा तभी मन सुख को जाना सुख विषय के ज्ञान हुआ इसी प्रकार के अभी इंद्रिय के द्वारा घट ज्ञान हुआ यह जो हुआ इसको कहेंगे व्यवसाय ज्ञान यह जो आत्मा में व्यवसाय ज्ञान समवाय संबंध से उत्पन्न हुआ और नया एक लोग कहेंगे यह व्यवसाय ज्ञान मानस प्रत्यक्ष हुआ तो मानस प्रत्यक्ष हुआ जैसे चक्षु प्रत्यक्ष हुआ तो तजन्य अयम घट इस प्रकार की ज्ञान हुआ इसी प्रकार की अभी घट ज्ञान जो हुआ उसका भी मानस प्रत्यक्ष हुआ तो होने से ये भी प्रत्यक्ष होने से एक प्रत्यक्ष प्रमा करवाएगा एक ज्ञान करवाएगा अर्थात घट ज्ञान भी मन के द्वारा प्रत्यक्ष हुआ तो होने से अभी ये प्रत्यक्ष और एक प्रमा बना बनाया उसको कहा गया अनुव्यवसाय ज्ञान यह अनुव्यवसाय ज्ञान कहाँ उत्पन्न होगा आत्मा में और अनुव्यवसाय ज्ञान अगर उत्पन्न हुआ जैसे व्यवसाय ज्ञान उत्पन्न हुआ तो किसके द्वारा जाना मन के द्वारा इस प्रकार अनुव्यवसाय ज्ञान को किस प्रकार किसके द्वारा जानेगा मन के द्वारा जानेगा फिर कहेंगे कि अगर आप व्यवसाय ज्ञान को मन के द्वारा जाने तो उससे बन गया अनुव्यवसाय ज्ञान अभी अनुव्यवसाय ज्ञान को भी मन के द्वारा जानेंगे तो फिर और अनुअनुव्यवसाय ज्ञान आना चाहिए तो नया एक लोग कहेंगे और ऐसा नहीं करेंगे क्या दोष हो जाएगा हाँ अनवस्था भय दिखा करके आप कैसे रोकेंगे <केंगे> तो ऐसे मान्य से अनुव्यवसाय मतलब ऐसे मान्य से कह अनवस्था हो जाएगा तो आपका मान्यता के ऊपर चलेगा क्या वो कहेंगे ऐसा अनुभव नहीं आता है दो ज्ञान का अनुभव आता है उसके आगे अनुभव नहीं आता है ये दो ज्ञान का अनुभव कैसा है कहते जैसे हम लोग बैठ कर के कहीं विचार कर रहे हैं, खड़े हैं और रास्ता में एक ऑटो गया जिस समय में ऑटो गया उसका जो शब्द हुआ उस समय में देखिए तो आप जहाँ खड़े हैं वहाँ है ना रास्ता में है देखेंगे आप रास्ता में हो जाते हैं तो कहते हैं देखिए विषय देश पर्यंत गया और फिर कहना क्यों रास्ता में गया जहाँ खड़ा है उधर के देखो तब तो फिर जानते हैं अच्छा हाँ हाँ मेरे को पता चलता है तब लगेगा कि यहाँ अंदर में है जैसा ऐसे दो ज्ञान अनुभव आता है इसलिए हम कहते हैं कि व्यवसाय ज्ञान होता है या अनुव्यवसाय ज्ञान उसके आगे और तीसरा ज्ञान अनुभव नहीं आता ये भी प्रमाण देंगे उनका ज्ञान का प्रक्रिया इस प्रकार हो गया और व्यवसाय ज्ञान हो अनुव्यवसाय ज्ञान एक ही क्षण में होंगे क्षणांतर होता है वेदांति लोग कहते हैं यहाँ भी इसी प्रकार दो ज्ञान होता है तो प्रथम ज्ञान को भी अयम घटक कह देंगे द्वितीय ज्ञान को कहीं घटक ज्ञान वाना किंतु वेदांति का प्रथम ज्ञान उसको कहेंगे जो प्रमातृवृत्ति और दूसरा ज्ञान को साक्षी कहेंगे तो ये दो ज्ञान ये भी मानते हैं किंतु ये दो ज्ञान एक साथ होगा तो ये ज्ञान दो ज्ञान कहते हैं दो वृत्ति हुई फिर कहीं हाँ दो वृत्ति होता है एक साथ होता है प्रथम वृत्ति तो वृत्ति अंतःकरण का परिणाम हो गया यह जो अंतःकरण का परिणाम वृत्ति ये किसको विषय करेगा घट अभी यह प्रमाण वृत्ति ये जो वृत्ति हुआ हम उसको प्रमाण कहते हैं यह प्रमाण के ऊपर चिदाभास होगा तो ये जो चिदाभास होगा कहते हैं कि चैतन्य कहीं भी कुछ करेगा तो आपको पहले अविद्या मानना पड़ेगा बिना अविद्या में चैतन्य में आप कुछ भी कल्पना नहीं कर पाएंगे अभी आप कहते हैं चैतन्य प्रतिबिंबित तो हुआ वृत्ति में इसलिए पहले आपको एक अविद्या मानना पड़ेगा तो यह अविद्या का एक वृत्ति हो जाएगी इसी को कहा जाएगा कि यह साक्षी ज्ञान हुआ वास्तविक साक्षी ज्ञान में षष्टी समासन नहीं है साक्षी ही ज्ञान है इसलिए कहेंगे साक्षी अगर ज्ञान है तो उसका खाली प्रतिबिंबन हो जाता है ऐसा कहेंगे तो किंतु साक्षी का कुछ हो नहीं पाएगा अविद्या नहीं मानने से इसलिए कहा जाएगा कि ठीक है एक अविद्यावृत्ति मान लिया जाएगा तो यह भी दो वृत्ति कहेंगे कहेंगे ये भी एक साथ हो गया ठीक है और तीसरा ये हो गया वैदांति वाले और तीसरा मान लेंगे जैसे अभी प्रभाकर प्रभाकर कहेगा ये जो व्यवसाय ज्ञान हुआ ये ही स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश अर्थात इसको और प्रकाश करने का आवश्यक नहीं है नयायिक का भी व्यवसाय ज्ञान होता है वो स्वप्रकाश हुआ ना मनोप्रकाश्य हुआ मनोप्रकाश्य हुआ, हुआ। किंतु तो प्रभाकर कहेगा कि ये स्वप्रकाश है स्वप्रकाश अर्थात इसका और अन्य प्रकाश का आवश्यक नहीं है इसलिए प्रभाकर मत में कितने ज्ञान वो मानेगा एक ही ज्ञान मानेगा और वो जो ज्ञान हुआ सो प्रकाश दूसरों की आवश्यकता नहीं है और वो आश्रय त्वन आत्मा को और विषय तुन घटको ये तीनों को प्रकाश करेगा स्वयं को आश्रय आत्मा को और विषय घटको ये करेगा और ये विज्ञानवादी लोग कहेंगे घट विषय को जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान स्वयं अपने आप को जानेगा स्व प्रकाश नहीं है स्व प्रकाश का अर्थ होता है कि इतर प्रकाश निरपेक्ष किंतु तो स्वयं अपने आप को जानेगा कर्ता कर्म होगा इस प्रकार की नहीं है ये जो विज्ञानवादी लोग कहेंगे ये और स्वयं अपने आप को जानेगा कर्ता कर्म एक ही होगा तो बाकी सब लोग कहेंगे ऐसा कर्ता कर्म एक कैसे हो जाएगा कोई कहेगा कि रामो ग्रामम गच्छति रामो रामम गच्छति ऐसा नहीं हो पाएगा रामों ग्रामम गच्छती कहेंगे तो किंतु वो कहेंगे न ऐसा हमारा सिद्धांत है क्यों हमारा गुरु कहें हैं तो ठीक है जैसे भी है उनका ये हुआ कुमारीला भट्ट कहते हैं घट का ज्ञान हुआ और यह जो घट ज्ञान हुआ इसका प्रकार कैसे हो जाएगा कहते अयम घट ये ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता है किंतु अयम घट इस प्रकार के ज्ञान हो जाने से घट भी ज्ञात तो हो जाएगा घट अगर ज्ञात तो हुआ तो घट में क्या धर्म आएगा ज्ञातत्व ज्यान अभी ये जो घट में ज्ञातत्व तो आया ये ज्ञातत्व को प्रकाश करने के लिए एक स्व प्रकाश ज्ञान होगा अर्थात तो ज्ञातत्व तो विशिष्ट घट हुआ ये जो ज्ञातत्व तो विशिष्ट घट इस घट को विषय करेगा और एक ज्ञान द्वितीय ज्ञान जैसे न्यायिक लोग मानते हैं वेदांतिक लोग मानते हैं ये कुमार भट्ट भी कहते हैं और एक द्वितीय ज्ञान होता है वो ज्ञातत्व तो प्रकारक और घट विषय घट विशेष का इस प्रकार के के ज्ञान आएगा अर्थात तो अभी घट आपका ज्ञात तो हो गया घट में ज्ञातत्व तो रहा जैसे कहते हैं घटत्व तो प्रकार का घट इसी प्रकार के ज्ञातत्व तो प्रकारक घट और इसका जो इसका जो ज्ञान होगा वो ज्ञान हो सोप्रकाश तो सुप्रकाश ज्ञान का विषय होगा ज्ञातत्व तो प्रकारक घट और ये ज्ञातत्व तो घट में पहले आए तो भी तो ये ज्ञातत्व तो प्रकार को होगा कहते हैं ज्ञातत्व तो घट में आएगा वो पहले और एक ज्ञान होगा जिस ज्ञान को कहेंगे आप व्यंजक ज्ञान व्यंजक व्यंग्य हो गया घट व्यंजक हो गया अयम घट और ये जो व्यंजक ज्ञान हो गया अयम घट ये घट तो तो में ज्ञातत्व तो को छोड़ दिया अभी घट हो गया ज्ञातत्व विशिष्ट घट इसको विषय करेगा और एक ज्ञान वो ज्ञान सो प्रकाश से उसको कहेंगे ज्ञातत्व तो प्रकार का ज्ञात विशेष्य ज्ञानम सो प्रकाश ऐसा कहेंगे ये सब विषय तर्क संग्रह का जहाँ प्रामाण्यवाद किरणावली में आरंभ हुआ है उसमें देंगे मतलब देखेंगे दिया गया 148 सौ पृष्ठ संख्या वहाँ है ये सब वहाँ दिए हैं तभी यह जो भट्टज का मत है उसके ऊपर ही आगे वाला पंक्ति देते हैं अर्थात पहले एक ज्ञान होगा घट ज्ञान घट ज्ञान जिसको कहेंगे वो ज्ञान मानस प्रत्यक्ष किस प्रकार की उसका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होगा जो एक घट ज्ञान हो करके घट में एक ज्ञात तो छोड़ा ज्ञात तो विशिष्ट घट इसको विषय करेगा एक प्रकाश ज्ञान तो ये जो सो प्रकाश ज्ञान का स्वरूप कैसा होगा कहते हैं ज्ञातो घट प्रथम जो घट ज्ञान होगा कहते हैं अयम घट दूसरा ज्ञान होगा कहते हैं ज्ञातो घट जैसे वेदांती नया एक लोग कहेंगे घट ज्ञान वाना हो इसी प्रकार की वो ज्ञान भी समान प्रकार की है किंतु इसको ज्ञातत्व तो प्रकार का घट्ट विशेष्य का ज्ञान कहा जाएगा और ये स्वप्रकाश ज्ञान है जैसे वेदांती लोग भी कह देते हैं स्व प्रकाश है तो ये तो यह जो मीमांस लोग ये बात कह रहे हैं भट्ट मत है ये इनके पंक्ति पहले दिखाते हैं ये लोग ऐसा मानते हैं इसलिए आप जो दृष्टान्त तो दे दिए आलोकों को वो ठीक नहीं हुआ क्यों कहते हैं विवाद विषय चल रहा था में। और में आप दृष्टांत तो दे दिए प्रत्यक्ष में वो ठीक नहीं होगा इसलिए आपको उसी प्रकार के दृष्टांत तो देना पड़ेगा अभी मीमांस लोग क्या कह रहे हैं जो हम लोग विचार कर रहे हैं देखिए पहले आठ नंबर टिप्पणी चार नंबर का है अच्छा ऊपर में हाँ। नहीं। आठ नंबर टिप्पणी संशोधन में करना है व्यंग्य ज्ञानी कल्प्य कल्प्य जैसे टीका में दिया है यहाँ कल्प हो गया कल्पीय करना है ये प्रतीक लिया गया आगे कहते हैं टिप्पणी में ज्ञातो घट इत्याक ज्ञातत्व प्रकारक ज्ञान ये जो ज्ञातत्व प्रकार का ज्ञान ये किसके द्वारा प्रकाशित हुआ स्मरण नहीं रहा सब भूल गए सो प्रकाश हाँ ये जो ज्ञातत्व प्रकार का ज्ञान हुआ ज्ञान मात्र उसी ज्ञान मात्र से अनुमेय ज्ञातत्व प्रकार का जो ज्ञान हुआ सो प्रकाश ज्ञान है उसके द्वारा अनुमान करते हैं क्या अनुमान करेंगे कि घट ज्ञात कैसे हुआ घट ज्ञात कौन सा ज्ञान से हुआ अयम घट ये अयम घट ज्ञान ये प्रत्यक्ष नहीं होता है कैसे जाना जाता है कहते हैं ज्ञातत्व ज्ञातो घट इत्याक ज्ञातत्व तो प्रकारक ज्ञान मात्रेण अनुमेय यह जो अनुमेय कौन है कहते हैं व्यंजक व्यंग्य कौन है घट व्यंग्य हो गया घट और व्यंजक हो जाएगा ज्ञान कौन सा ज्ञान है अच्छा अयम घट ये जो ज्ञान प्रथमे घट आगे अयम घट आगे, आगे ज्ञातत्व तो प्रकार का घट ज्ञान तीन चीज आया व्यंग्य हो गया घट घट का व्यंजक कौन बनेगा अयम घट ये ज्ञान इसको कहा जाएगा व्यंजक ज्ञान और अभी यह व्यंजक होने से घट हो गया व्यंग्य घट में आ गया ज्ञातत्व अभी ज्ञातत्व विशिष्ट घट को विषय करेगा जो स्वप्रकाश ज्ञान देखिए पंक्ति आ गए आठ नंबर टिप्पणी ह्ञातो घट इत्याकारक ज्ञातत्व प्रकार क ज्ञान मात्र आगे तृतीय है ज्ञान मात्रेण अनुमेय ये जो ज्ञातत्व प्रकार क ज्ञान ये अनुमेय है ना प्रत्यक्ष है जो मतलब सो प्रकाश होने से हम प्रत्यक्ष कह देते हैं किंतु तो भिन्नत्व तो ना ऐसा प्रत्यक्ष नहीं आएगा स्व प्रकाश है तो जो ज्ञातो घट इत्याक ज्ञातत्व प्रकार क ज्ञान मात्र के द्वारा अनुमेय हुआ व्यंजकश्य ये व्यंजक ज्ञान कौन सा ज्ञान है अयम घट इसको आगे दे देते हैं ये जो अयम घट ज्ञान हुआ इसके चलते घट में क्या धर्म आया ज्ञातत्व तो इसी को कहते हैं घट निष्ठ ज्ञातत्व तो प्रयोजक से घट में जो ज्ञान ज्ञातत्व तो आया इसका प्रयोजक कौन सा ज्ञान हुआ अयम घट बो अयम घट इत्याकारक ज्ञान से यहाँ तक तो ये पंक्ति स्पष्ट हुआ इसी को देखिए टीका में दिया है व्यंग्य ज्ञाने का कल्प्यश्य व्यंग्य व्यंग्य कौन हो गया घट तो अभी व्यंग्य ज्ञान व्यंग्य ज्ञान अर्थात यहाँ अयम घट ये ज्ञान है मतलब ज्ञा तो घट ये ज्ञान जो व्यंग्य ज्ञान दिया तो व्यंग्य ज्ञान अर्थात दूसरा है के एक व्यंग्य एक ज्ञान है यहाँ व्यंजक स्वयं में ज्ञान है जो कि जो ज्ञान को हम कहते हैं अयम घट वो हो गया व्यंजक ज्ञान उसमें कर्मधारय है और दूसरा कहेंगे कि व्यंग्य का ज्ञान अभी जो ये टीका में दिया है ये ष्ठी है व्यंग्य का ज्ञान अर्था ये ज्ञान का स्वरूप क्या है कहते हैं ज्ञातो घट जो कि स्व प्रकाश ज्ञान है यहाँ ष्ठी है व्यंग्य का ज्ञान स्व प्रकाश ज्ञान और स्व प्रकाश ज्ञान के द्वारा कल्प्य होता है व्यंजक ज्ञान व्यंग्य ज्ञान के द्वारा कल्प्य होता है व्यंजक ज्ञान ये साधारण तो थोड़ा विपरीत लगेगा व्यंग्य ज्ञान के द्वारा कल्पना करते हैं व्यंजक व्यंजक है, ज्ञान यहाँ व्यंजक का अर्थ कर्मधारय तो है व्यंग्य ज्ञान अर्थात ज्ञात घट टिप्पणी में दिया था ज्ञातो घट इत्या होता है, है। टीका तो में व्यंग्य ज्ञानिक कल्पय कल व्यंग ज्ञान हो गया जो घट का ज्ञान अर्थात ज्ञातो घट ये ज्ञान घटना ना व्यंग्य शब्द से घट ही लेंगे किन्तु वास्तविक क्या होता है ना जब तक ज्ञातो घट अथवा घट ज्ञानवान अहम यह जब तक तो ज्ञान नहीं आएगा तब तक वास्तविक दृष्टा को घट का ज्ञान आ जाएगा क्या नहीं आएगा इसलिए सभी प्रक्रिया में कहेंगे जहाँ दो प्रक्रिया मतलब दो ज्ञान मानते हैं ये जो दूसरा ज्ञान होगा यही माना जाएगा कि वास्तविक घट को ज्ञात तो करवाया इसलिए असल घट ज्ञान होगा जो दूसरा वाला है वेदांत में एक ही साथ दोनों होता है इसलिए आप क्षण अनंतर नहीं कर पाएंगे किंतु जो लोग आगे पीछे मानते हैं जब तक तो दूसरा ज्ञान नहीं आया तब तक तो नहीं कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति घट को जाना नहीं कहा जा सकता इसलिए व्यंग्य तो घट ही होगा और व्यंग्य ज्ञान हो जाएगा ज्ञातो घट दूसरा ज्ञान होगा क्योंकि तो तो व्यंग्य शब्द अच्छा तो पहले थोड़ा और चार नंबर टिप्पणी देख लीजिए नहीं अंधकार है ये भाष्य में आएगा पहले देख लीजिए नहीं ही अंधकार इत्यादि रूप उपलब्धि ही सकरणिका कार्यत्वात घटाधिपत रूप की जो उपलब्धि होती है उसमें कोई कर्ण रहेगा तो क्यों रहेगा कि हैं कार्यत्वात घटवत घट कार्य हुआ जो कार्य होगा उसके लिए कोई कर्ण होगा तो होने से रूप उपलब्धि कार्य है तो उसके लिए कोई कर्ण रहेगा इति कल्पकश्यापी सतो व्यंग्य रूप से स्पष्ट हो इसलिए व्यंग्य लेंगे रूप इस प्रकार यहाँ भी हो जाएगा व्यंग्य हो गया घट मतलब जो विषय है उसको व्यंग्य लेंगे आगे टीका में व्यंग्य ज्ञानिक कल्प्य अभी व्यंग्य कौन हो गया घट व्यंग्य ज्ञान का स्वरूप कैसा है ज्ञा तो घट उसके द्वारा कल्प्य कौन सा ज्ञान हो गया उसका स्वरूप कैसा है अयम तो ये जो व्यंजक ज्ञान हुआ इसको कहेंगे व्यंजक ज्ञान व्यंजक ज्ञान में क्या समास होगा कर्मधारय और व्यंग्य ज्ञान में तो अभी जो व्यंजक ज्ञान हुआ व्यंग्य अभाव अभाव उचित व्यंग्य व्यंग्य कौन है घट व्यंग्य अगर नहीं रहेगा तो अभाव कश्य कल्प कल्प्यश्य कल्प्य कौन हुआ था ज्ञान तो दो ज्ञान का विचार चला है व्यंजक ज्ञान न व्यंग्य ज्ञान कल्प्य हुआ था व्यंजक ज्ञान थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए व्यंग्य ज्ञान ये कल्पना करने वाला किसको कल्पना करेगा व्यंजक ज्ञान को यह जो व्यंजक किसका व्यंजन किया व्यंग्य का व्यंग्य हो गया घट तभी व्यंग्य अभावे व्यंग्य अभावे अर्थात घट अभाव अगर घट नहीं रहेगा तो अभाव कश्य अभाव पूछेंगे कि हैं षष्ठियंत कौन है पहले व्यंजकश्य क्योंकि षष्ठिय पहले है कल्प्य कल्प्य व्यंग्य ज्ञान है ना व्यंजक ज्ञान है व्यंजक ज्ञान तो अर्थात व्यंग्य नहीं रहेगा तो व्यंजक ज्ञान भी नहीं रहेगा ये व्यंजक ज्ञान प्रत्यक्ष होता है ना अनुमान से जानता है अनुमान से जानता है इसलिए लिख दिया कि कल्प्य अनुमान से कल्प्य अनुमियते उचित ऐसा मीमांसा मानते हैं अभी नौ नंबर टिप्पणी दिया व्यंग्याभाव अभाव इसके ऊपर देखिए व्यंग्याभाव ज्ञातो घट इति ज्ञानाभावे ज्ञातो घट इति ज्ञाना भावन ये जो ज्ञातो घट इति ज्ञान ये ज्ञान प्रथम ज्ञान ना द्वितीय ज्ञान द्वितीय ज्ञान अर्थात ज्ञातत्व तो प्रकार का ज्ञान नहीं रहेगा तो तब तो फिर अगर ये नहीं रहेगा फिर ज्ञातत्व तो विशिष्ट घट इसका ज्ञान होगा फिर नहीं, नहीं रहेगा तो ज्ञातत्व तो विशिष्ट घट अगर नहीं रहा फिर घट भी नहीं है ज्ञातत्व प्रकार घट ज्ञातत्व विशिष्ट वही ज्ञातत्व प्रकार ज्ञातत्व तो प्रकार का घट नहीं है अगर घट होता उसमें तो ज्ञातत्व तो आता तो ज्ञातत्व तो प्रकार का घट जब नहीं है अर्थात ये घट ही नहीं है ज्ञातत्व तो प्रकार का घट जब नहीं है तो अभाव उच्यते ज्ञात घट तो इति ज्ञान तो ज्ञातत्व ज्ञान अभावेन ज्ञातत्व तो का जो ज्ञान द्वितीय ज्ञान अभावन ज्ञातत्व तो विशिष्ट घट अभाव अभाव उच्यते ज्ञातत्व तो विशिष्ट घट अगर नहीं रहेगा तो इसका अभाव हो जाएगा अच्छा ये अलग है ज्ञातो घट य्ञातत्व तो प्रकार का ज्ञान ये अगर नहीं रहेगा ज्ञातत्व तो प्रकार का ज्ञान नहीं रहा तो ज्ञातत्व तो विशिष्ट घट ये भी नहीं रहा ज्ञातत्व तो विशिष्ट घट जब नहीं रहा तो अयम घट ये ज्ञान भी नहीं रहेगा अभाव कहते हैं अर्थात ज्ञान नहीं रहेगा ज्ञातत्व विशिष्ट घटा भावे ये घट ज्ञातत्व विशिष्ट क्यों नहीं हुआ अर्थात घट का ज्ञान एयम घट ज्ञान अगर हो जाता घट में ज्ञातत्व तो आता नहीं आता किंतु अभी कहते हैं कि ज्ञातत्व तो विशिष्ट घट नहीं है क्यों कहते हैं घट्ट में ज्ञातत्व तो नहीं आया घट में ज्ञातत्व तो नहीं आया कौन सा ज्ञान नहीं हुआ है व्यंजक ज्ञान नहीं हुआ अगर व्यंज का ज्ञान हो जाता आपको घट्ट में ज्ञातत्व आ जाता तो इसलिए कहते हैं ज्ञातत्व विशिष्ट घटाभावे अभाव कस्य अभाव व्यंजकश्य अभाव ये जो अभाव दे दिया व्यंजकश्य अभाव इसी को टीका में दे देते हैं दिए व्यंग्याया अभाव व्यंग्याभाव कस्य अभाव व्यंजकश्य अभाव अभाव उचित तो ये कैसे जानते हैं इसको कहते हैं अनुमान से जानता था तो उच्यते उच्यता और आलोक प्रत्यक्ष अभी आप जो दृष्टांत दे दिए तो प्रत्यक्ष सिद्ध है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दस नंबर टिप्पणी आलोक प्रत्यक्ष उत्तु कलपक व्यंग्याव हेतु न व्यचार व्यंग्याव व्यंग्य का अभाव हो गया तथा घट का अभाव हो गया तो फिर ये व्यंजक का भी अभाव हो जाएगा व्यंग्याभाव कल्पक हुआ व्यंग्याभाव होने से व्यंजक अभाव हुआ घट अगर नहीं रहा तो फिर वो व्यंजक ज्ञान भी नहीं होगा अच्छा आगे ग्यारह नंबर टिप्पणी हाँ प्रत्यक्ष सिद्धत्वाद नवमित ज्ञान अनुमेयत्ववादीन प्रति ज्ञान का अनुमान करते हैं व्यंजक ज्ञान का अनुमान करते हैं व्यंजक ज्ञान अनुमानवादी कौन है अभी मीमांसा का तो उनके प्रति कहते हैं बट मत ग्यारह नंबर टिप्पणी ज्ञान अनुमेयत्व घटाधिगतम विजातीय प्रकाशित जिसको ज्ञातत्व कह दिया घट में ज्ञातत्व घट में ज्ञातत्व तो कब आएगा जब व्यंजक ज्ञान रहेगा ना व्यंजक ज्ञान नहीं रहने पर भी घट में ज्ञातत्व तो आ जाएगा व्यंजक द्यान। ज्ञान चाहिए तो घटाधिगतम विजातीय प्रकाशितत्व घट प्रकाशित हुआ अर्थात घट ज्ञात हुआ तो घट में प्रकाशितत्व यही ज्ञातत्व है तो जिया विजातीय प्रकाशितत्व का अर्थ ज्ञातत्वम ये घट में ज्ञातत्व जब आएगा कब आएगा कहते हैं विजातीय प्रकाश सापेक्षम कोई विजातीय प्रकाश रहे तभी तो इसमें प्रकाशित तत्व में आएगा तो विजातीय प्रकाश सापेक्षम ये विजातीय प्रकाश को कौन सा ज्ञान कहेंगे व्यंज का ज्ञान क्यों आएगा कहते हैं प्रकाशितत्वात् घट में प्रकाशित तत्व आया आलोक निरूपित प्रकाशितत्व व कर छुट आलोक निरूपित प्रकाशितत्व वलोक निरूपित प्रकाशितत्व घट में आ सकता है जैसे आलोक निरूपित प्रकाशित तत्व घट घत्त में आया इसी प्रकार के व्यंजक ज्ञान निरूपित निरूपित प्रकाशित तत्व ये भी घट में आएगा इति आगे दिया टिप्पणी में इति ज्ञान से दो ज्ञान है कौन सा ज्ञान का अनुमेयत्व कहा गया व्यंजक ज्ञान का हाँ समझ गया है ना ये घट जड़ हुआ इसलिए ये जो बेजक ज्ञान वो उस प्रकार के मतलब जड़ मतलब जैसे कहते हैं ये और ये ये दोनों में अलग है जैसे बाह्य प्रकाश है जैसे ये भी प्रकाश है किंतु जो ज्ञान प्रकाश है वो बीजातीय कहेंगे प्रति दृष्टान्त माह अभी इसके प्रति एक दृष्टान्त देते हैं मूल में भाष्य में नहीं अंधकारे अभी आलो को दृष्टान्त दे दिया जो कि मीमांसकों के लिए ग्रहणीय नहीं हुआ इसलिए और एक दृष्टान्त देते हैं जिसमें कि अनुमान से आप सिद्ध करेंगे ये नहीं होने से ये नहीं होता है नहीं अंधकारे अंधकार रूप अनुपलब्ध हो चक्षुष अभाव सक्यम कल्पयुत्म विवाह तो हो रहा है वैनाशिक और वेदांतों के बीच में वैनाशिक विज्ञानवादी पांच नंबर टिप्पणी क्षण भंगुरवादी बौद्धो ही प्रतिक्षण सर्व विनाश मन्मते मनते असो वैनाशिक क्षण भंगुर प्रतिक्षण भंगुर भंगुर उ घुरच घुरच प्रत्यय हो जाता है नाश अर्थ में कर्ता में क्षण भंगुरवादी बौद्ध ही प्रति सर्वस्य हम मन्यते इसलिए कभी कभी ये लोग कह देंगे वेदांति वाले आप तो दूसरे क्षण में नहीं रहेंगे हम किससे भी बात करेंगे <laughs> <laughs> तो आप पूर्व क्षण में नहीं थे अभी जो बात आप बोल रहे हैं आप कैसे हमारा बात सुन लिए आप तो पूर्व क्षण में नहीं थे कहते हैं, आपने ऐसा बोला बौद्ध जो वेदांति को कहेगा आपने ऐसा बोला वो ठीक नहीं है वेदांति उसको कहेगा आप बोलने वाले को नहीं आप सुने ही क्या आप तो पूर्व क्षण में नहीं थे आप तो अभी नूतन है तो फिर कहेगा संस्कार चलता है ये सब विवाद पड़ेगा थोड़ा मुक्तावली में है ये सब बात शास्त्र में जितना जितना रस आएगा थोड़ा फिर आनंद होगा ठीक है देखिए भाष्य पंक्ति अंधकार में चक्षु के द्वारा रूप का उपलब्धि हो जाएगी नहीं होगा तो इसलिए क्या कहेंगे अंधकार में जितने लोग बैठे हैं सब अंध है क्योंकि किसी का रूप का अनुभव नहीं हो रहा है ऐसा कह सकते हैं क्या तो रूप अनुपलब्धि होने से चक्षु नहीं है ऐसा अनुमान कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं ये अनुमान दृष्टांत तो दे दिया सिद्धांत चक्षुषा चक्षु के द्वारा रूप अनुपलब्ध हो चक्षुष अभाव न ही सक्यम कल्पयुम वैनाशिके न टीका में वैनाशिक मते विज्ञान व्यतिरिक्त लोकादि अभावात वैनाशिका कहेगा कि आप आलोकादि आप ये कहते हैं कि आलोक चाहिए आलोक नहीं होने से ये नहीं होगा चक्षु इतना सारे ये सब दृष्टांत देते हैं कहते हैं वैनाशिक मत हैं विज्ञान व्यतिरिक्त आलोक आदि अभावात तो ये आलो को कोई सहकारी है ऐसा कोई नहीं है मतलब आप उसको दृष्टान्त भी नहीं दे पाएंगे न तत्र व्यभिचार अभी सिद्धांती दो जगह में दिखा दिया कि वे विचार हो रहा है एक तो दिया था आलोक व्यंग्य नहीं रहने पर भी व्यंज का आलोक रहेगा रहेगा खर दूसरा रूप का व्यंजन नहीं होने पर रूप व्यंग्य नहीं बना फिर भी चक्षु रहा नहीं रहा रहा ये दो दृष्टांत तो दिया वैनाशिका कहता है हमारा मत में विज्ञान को छोड़ करके कुछ भी नहीं है अब क्या हमको दृष्टान्त तो देते हैं ये वनाशी का कहना है वैनाशिक मते विज्ञान व्यतिरिक्त आलोक आदि ये नहीं है इसलिए तत्र न तत्र व्यभिचार न तत्र दो नंबर टिप्पणी आलोक अंधकार नकार छुट गया आलोके अंधकारे है ये दोनों में अर्थात कोई व्यभिचार नहीं होगा क्यों व्यभिचार नहीं होगा कहते वो है ही नहीं आप जहां व्यविचार स्थल दिखाते हैं आलोक में और जो अंधकार में तो ये दोनों है ही नहीं हमारे मत में तो आप ये कहाँ दिखाते हैं इसे वे नहीं होगा तो इसके लिए इति संकते वैनाशिक वैनाशिको भाष्य में वैनाशिको ज्ञाभावे ज्ञाना भाव कल्पयती एव वैनाशिक इस प्रकार के अनुमान कर लेते हैं कल्पना करते हैं ज्ञया भावे ज्ञाना भाव हिज्ञान वादी युवाचार अच्छा श्लोक स्मरण है इतना अगर परिश्रम हो रहा है तो थोड़ा बीच में वो श्लोक स्मरण हो मुख्य हे मुख्य माध्यमिक मते सं मतिल क्षणिक बुद्धे तित बुध्ये सौत्रक प्रत्यक्ष क्षणभंगुचं वैभाषिका अर्थस्ती क्षणकस्तु असौ अर्थ अनुमित नुमित अमित अर्थस्ती क्षणकस्तौ अनुमितो बुद्धि ये सऊत्रांति कहाँ आगे व है बेटचचिरा वा, वाला तो आगे अगर व है पूर्वम में है अर्थ अनुमित तो इसलिए विसर्गो को क्या हो जाएगा उकार हो जाएगा हंसी जैसे इसलिए उच्चारण कैसा होगा अर्थोस्तिक क्षणिक स्वसा मनुमितो ओकार होगा मनुमित नहीं और दूसरा प्रत्यक्ष ये क्यों हो जाएगा भाई तो वहाँ गुरु है दीर्घ नहीं है इसलिए उच्चारण से प्रत्यक्ष इस प्रकार करते हैं गुरु और दीर्घ में उच्चारण में अलग है गुरु कैसे होगा जैसे कहते हैं धर्म क्षेत्र तो वहाँ धर्म क्षेत्र अचक्ष तो गुरु हो गया ठीक है यहाँ ले लेंगे प्रत्यक्ष तो वहाँ तो तया आगे औकार है प्रत्यक्ष में जो तो य में वहाँ औकार है औरकार लघु है गुरु है संयोग गुरु किंतु वो बाद वाला नहीं है इसलिए औकार यहाँ लघु है और ह्रस्व भी है संयोगे गुरु ना इसलिए प्र में जो है वो गुरु हो जाएगा कि जो त्य में अ है वो लघु है और ह्रस्व भी है अच्छा अच्छा आगे क्षय है अच्छा ठीक है और गुरु हो गया तो ठीक है अभी ये जो त और या आगे अ है अभी ये जो अ गुरु बनाया उसका उच्चारण कैसे करेंगे प्रत अगित्य गुरु वर्ण का उच्चारण कर तो वो वर्ण दोबारा आएगा जैसे धर्मक आगे क्षेत्र क और स में जो क्षेत्र में है वो गुरु उच्चारण किया जाएगा तो गुरु उच्चारण करने से धर्मक क लेंगे फिर आगे क्षेत्र फिर दोबारा क आएगा इसी प्रकार के प्रत्यक्ष इस प्रकार के उच्चारण है प्रथ आगित्यक्ष इस प्रकार है नहीं कि प्र जो प्रत्यक्ष करते हम प्र को लंबा किए तो इसको हम प्र अभी आपका गुरु है हाँ प्र गुरु है ना प्र दीर्घ है प्र अगर गुरु है उसको गुरु उच्चारण करें प्रत्यक्ष कर देने से वो तो हम उसको दीर्घ उच्चारण कर देते हैं दीर्घ नहीं है गुरु होना है गुरु होगा तो ऐसे वो बार ना दो बार उच्चारण हो जाएगा ठीक है प्रसंगात अभी भाष्य में कहते हैं वैनाशिको ज्ञाया भाव ज्ञान भाव ज्ञेय नहीं है तो ज्ञान भी नहीं रहेगा ठीक है इति टीका में कल्पयती एव इति अर्थात कल्पना करता है कल्पयति एव भाषेकार कहते हैं ज्ञाना कल्पयति एव अर्थात उसके पास कोई प्रमाण नहीं है केवल कल्पना करता है एव च टीका में उक्त व्यभिचार स्थल अभावेन व्यभिचार अभाव वैनाशिक वाले कहते हैं ज्ञेय भावे ज्ञाना भाव हम ऐसा कहते हैं ये व्याप्ति दिखाते हैं आप हमको व्यभिचार दिखाइए तो कहेंगे हम व्यभिचार दिखाया ना ये आलो को दिखाया और ये चक्षु को अंधकार दिखाया ये दोनों व्यभिचार दिखाया उसने क्या कह दिया हमारा मत में है नहीं आप जिसको विविचार स्थल दिखाते हमारा मत में वो है ही नहीं तो कहाँ विविचार हुआ हमारा तो ना कोई स्त्री कहते थे कहती थी कि हमारा जो पति है वो सभा में राजसभा में सबसे बड़े पंडित हैं क्यों कोई भी कुछ भी कहे ये कहेंगे ये गलत <laughs> इसलिए सबसे बड़े पंडित <laughs> तो वैनाशिका का बात ऐसे ही है कि हमारा मत में दृष्टांत तो नहीं है इसलिए आप जो दृष्टान्त तो दिए वो घटेगा नहीं इसलिए हम तो ये कल्पना करेंगे क्योंकि आप हमारा व्याप्ति में और नहीं दिखा पा रहे हैं तो हम इसे कहेंगे ये बात कर तो ये कर रहे हैं कल्पयति एव क्यों कहते हैं उक्त व्यविचार स्थल अभाव ना आप जो व्यविचार स्थल दो दिखा दिए थे वो सब हमारे मत में नहीं है इसलिए व्यविचार अभाव कोई व्यविचार नहीं है हम ऐसे कहेंगे कि ज्ञान अभाव है एवं अभी यहाँ के में एवं अपी ज्ञानाभाव भाव कल्पक अभी वैनाशिक क्या कहा ज्ञेय का अभाव होने से ज्ञान का अभाव हुआ तो ज्ञान का अभाव का कल्पना किया किसको आश्रय करके ज्ञेय का अभाव तो ज्ञानाभाव का कल्पक कौन हुआ ज्ञेय भाव तो ज्ञानाभाव भाव कल्पक्य ज्ञया अभी ज्ञया भाव होने से ज्ञानाभाव हुआ जो पर्वत में धूम देखा नहीं तो वो फिर आगे अनुमान कर लेगा तो पर्वत में धूम ज्ञान प्रत्यक्ष होना चाहिए अथवा तो आप तो पुरुषों कैसे भी हुआ तो धूम ज्ञान जिसको नहीं रहेगा वो कर पाएगा क्या आगे कल्पना नहीं कर पाएगा इसी प्रकार की सिद्धांति कह रहे हैं ज्ञेय का अभाव होने से आप ज्ञान का अभाव कहते हैं ये जो ज्ञ का अभाव हुआ ये आपको पता चला नहीं चला हुआ तो गावसे ज्ञानम अंगिक्रियते नवा ज्ञानम अंगिक्रियते नवा ये ज्ञान का विषय क्या है ज्ञाया भाव अंगिक्रियते नवा ये दो विकल्प हो गया अच्छा आद्य आद्य अर्थात तो ज्ञाय भाव से ज्ञानम अंगिक्रियते अगर ज्ञया भाव ज्ञानम आप स्वीकार कर लिए तो फिर ज्ञाया भाव होने से ज्ञाना भाव हो गया अ तो ज्ञान तो रहा आद्य न ज्ञाना भाव सिद्धि ज्ञाना भाव सिद्धि नहीं हुआ क्यों तस्व अभाव ज्ञान से अभाव ज्ञान रहा तो किसका का अभाव कहते हैं भाव ज्ञाया भाव का ज्ञान तो आपको रहा तो इसलिए ज्ञाना भाव कहाँ हो गया हो गया भाष्य में कल्पयती चेत यहाँ तक उनका बात हुआ सिद्धांत कहते हैं ये नदभाव कल्पयेत ये न तदभाव कल्पयेत अभी किसका अभाव का कल्पना करता है ज्ञान का अभाव का किसी के द्वारा ज्ञान ज्ञाभाव का तो ये ने न शब्द से ज्ञान ज्ञाभाव और तदभाव से तदपद से ज्ञान अभाव तो कल्पयेत में देख लीजिए ये न ज्ञया नाव ज्ञान है नाव अच्छा अच्छा अच्छा हाँ क्योंकि ज्ञया भाव है पर्वत में धूम है और हमको उसका ज्ञान नहीं है तो फिर अनुमान कर लेंगे नहीं कर पाएंगे इसी प्रकार के हैं ये न ये न शब्द का अर्थ है भाव का ज्ञान होना चाहिए नहीं तो खाली ज्ञान भाव है और हमको ज्ञान नहीं है हम कल्पना नहीं कर पाएंगे इसलिए ये न शब्द का अर्थ हो गया ज्ञाभाव ज्ञान है न अभी भाव का ज्ञान होने से क्या कल्पना करता था वो ज्ञाना तो भा भाव तद अभाव अर्थात ज्ञाना भावम कल्पये थे तस् ज्ञान से अभाव के न कल्पिये वो ज्ञान का अभाव ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान का अभाव अभी क्या न कल्पयते जो ये ज्ञाना का ज्ञान हो रहा है ज्ञानाभाव का ज्ञान हो रहा है और आप कहेंगे कि ज्ञान नहीं है ये किसके द्वारा कल्पना करेंगे ज्ञानाभाव का तो ज्ञान हो रहा है न केनापि नापि कल्पय तुम शक्य अर्थात ज्ञान नहीं है ज्ञान का अभाव किसके द्वारा कल्पना करेंगे क्योंकि ज्ञय अभाव का ज्ञान हो करके ही आप ज्ञान अभाव कल्पना करते हैं तो ज्ञय अभाव का ज्ञान ही तो है अतः तो ज्ञान है तो ज्ञान भाव कल्पना कैसे करेंगे न केपयुँ शक्यर्थ भाष्य में येन ये नद कल्पये जिसके द्वारा येन नब्द का अर्थ हो गया भाव का ज्ञान तो अगर तस्य तस्व फिर ज्ञाभाव ज्ञान का अभाव तभाव अर्थात ज्ञाभाव ज्ञाभा भाव का ज्ञान हुआ उस ज्ञान का अभाव कल्प्य इति वक्तव्य वैनाशिक न ज्ञान है और कहेगा कि हम ज्ञाना भाव का कल्पना करेंगे तो यहाँ तक यह पंक्ति हुआ न द्वितीय इतिहा यह आरंभ हुआ था ये जो द्वितीय पंक्ति में था टीका में ज्ञाभाव से ज्ञान अंगी क्रिय ते तो यह इसका यह दो विकल्प अर्थात यह अगर आप ये दो ज्ञानम अंगी क्रियते नवा ये दो विकल्प किसके ऊपर आया कहते हैं बामो पार्श्व में जो टीका में नीचे से तृतीय पंक्ति में था आद्यपि ज्ञा व्यंग्यवाद तदभावत तदभावाद का भाव इसका विचार चल रहा था और इसमें अभी दो कर दिया विभाग ठीक है आज यहाँ तक इंद्रो शो मित्र सं वरुण शो भगवान ब्रह्मासि प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशं ब्रह्मा सत्यम्वादिशम तन्मा